कर्म राहुल यज्ञान तक कर्म इति न्याज्यम अपरे लगाएंगे दोषवर इति एके ये आपको कर्म क्या करना चाहिए ऐसा एक विद्वान या कर्म का विशेषण है दोष वर्ष दोष कौन है कर्म का तो दोष से युक्त कर्म का त्याग करना चाहिए ऐसा एक मनीषण एक विद्वान साहु ठीक है और देखेंगे यज्ञ दान तथ कर्म त्याजम इस क्या अपर संवे क्या होगा क्या यज्ञ दान तथ कर्म न्याज इस अपरे क्या और यज्ञ दान तथा सस्त्र रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए या यज्ञ कर्म है दान कर्म है वो ये और सस्त्र की आराधना रूप है इनका त्याग नहीं करना चाहिए दूसरी दृष्टि है प्रथम दृष्टि में क्या है वो दूसरी और दूसरी दृष्टि में नहीं दोष लोग का ये है वो परमात्मा की आराधना रूप है क्या और यज्ञ दान तथा कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए किसी असले मनीषण दो मत हो गए ना प्रथम मत में क्या है कि कर्म का क्या करना चाहिए दूसरे मत में त्याग नहीं, नहीं त्यार करना चाहिए अच्छा तो त्याग करना जिस पक्ष में कहा गया उस पक्ष में कर्म कैसे बने गए दो और जिस पक्ष में सर्म नहीं त्यागना चाहिए कहा गया उसमें दो दोस्त नहीं माने गए है अच्छा और तो जिसमें दूसरी श्लोक में आया था ना का, उसमें था काम्य नाम कर्म नाम सन्यासन ना ना ना ना ना यहाँ पर अच्छा ठीक है काम्य कर्मों का था और तो दूसरे में क्या था सर सभी कर्मों के वल फल का ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है और पीछे में ये बात आते हैं इसका भक्त त्यागम का कर्तव्यम का कर्तव्यम त्याग करना चाहिए दो दोस्व क्या है ना यद प्रत्यय करेंगे तो हम और तब यद प्रत्यय कर देंगे तो कर्तव्य दोस्व है ना दो सी दो वर्ग दोस्त का है इसलिए इसके क्या कहते हैं दोष वर्ष दोष वर्ष हो गया कर्म ठीक है दोस्त वर्ष दोस्त वर्ष दोस्त क्या है ना सख्त का क्या है दोस्त वक्त जब दोस्तों की दोष वर्ष वाली वस्तु कौन है तो उसका उत्तर है करना क्या उत्तर है करना दोस्त कौन है कर्म क्यों गलत हेतु स्वाद बंधन का हेतु होने के कारण सभी में दोष ही है ऐसा करने की बंधन का हेतु होने के कारण सभी कर्म दोषती है दोषे बंधन का हेतु तो बंधन का हेतु बंधन के हेतु होने के कारण सभी अथवा दोषो यथार एक पक्ष हो गया ना ये दूसरा पक्ष अब ये आ रहा है अभी क्या क्या था की थी अस्तित्व पर मतलब अब दूसरे में जो है ना दोष वक्तुलता है ना कुछ दोष वक्त को लेकर कहते हैं तो फिर दोष वक्त का दोस्त के समान अथवा अथवा से जैसे का त्याग किया जाता है अथवा जैसे रागादी दोष का त्याग किया जाता है तथा त्याग वैसे कर्मों का त्याग करना चाहिए पंडिता ऐसे एक प्रकार के पंडित करते हैं देखो इसका अर्थ दो सुबह से कर्म सियाजन द्वितीय पक्ष में क्या होगा दोष वर्ष कर्म सजम का जिस प्रकार दोषों का त्याग किया जाता है दोष के समान का दोष वर्ष कर्म त्याज दोष के समान कर्म का त्याग करना है दोष के समान कर्म का त्याग करना चाहिए तात्पर्य क्या है कि जैसे राजाधिक दोषो का त्याग किया जाता है वैसे कर्मों का त्याग करना है जैसे राजाधिक दोषों का त्याग किया जाता थि है वैसे कर्मों का त्याग करना चाहिए अथवा जैसा राधा जी दो जैसे रागादी किया जाता है वैसे कर्मों का करना चाहिए। तो, तो यहाँ भी सभी का बस में, में ना उसका बंधन तो का ऋतु होने के कारण सभी दोस्त दो कुछ है तो यहाँ भी जो तो त्याग है ये भी सभी ही लेना है ध्यान देना तथा जैसे दोस्त का त्याग किया जाता है वैसे ही सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए इसी इसे एक प्राहु वही सुनाकर कैसे है कैसे पंडित है सांसारा शांति आदि के विचारों का आश्रय लेने वाले शास्त्र में जो है ना कर्मों को क्यों नहीं बताया गया है तो शांत आदि की दृष्टि का आश्रय लेने वाले पंडित कैसे है अब ध्यान देना तो त्याग करना चाहिए कर्मों का तो किसे तो नाम कर्म नाम अभी मतलब अधिकृत है ना कि कर्म ये कर्म में अधिकार वाले कर्मियों को भी कर्म में अधिकार वाले कर्मियों को भी ए, सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए अब लगा ये श्लोक कर थे कि दो संयुक्त कर्मों का त्याग कर देना चाहिए दो संयुक्त अधिकार दो संयुक्त कर्मों का त्याग करना चाहिए या कहीं देखना कर्माधिकारी मनुष्य को भी कर्माधिकारी मनुष्य भी दो संयुक्त कर्मो का त्याग करना चाहिए ऐसा लेने वाले एक निषंत्र दूसरा जैसे रागाजी दोषो का त्याग किया जाता है वैसे ही वैसे ही कर्म का त्याग करना चाहिए ठीक है कर्माधिकारी मनुष्य को भी अचान कर्म नाम तो दोनों में लगेगा कि कर्माधिकारी मनुष्य जैसे रागादी दोषो का त्याग किया जाता है वैसे ही कर्माधिकारी मनुष्य को जैसे रागादी दोषो का त्याग किया जाता है वैसे ही कर्माधिकारी मनुष्य को भी कर्म का त्याग करना है देखिएगा ऐसा एक प्रकार की तो नीति करते हैं आगे देखेंगे लोग की दूसरी पंक्ति क्या यज्ञ दान सफा कर बनाते हैं जम्मू बताते हैं सतव्यो का उस विषय में ही सतव्यो अपने विद्वान क्या कहते हैं यज्ञ दान सफा कर बनाते हैं जम यज्ञ दान तथा कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए समझे ब्राह्मणादी कृष्ण सिंह यज्ञ विदाने सफा नहाँ पर कुछ विचार करना है की ये जो त्यास की बात है ना यहाँ पर तो स आई थी आगे थी आगे थी आगे थी आगे। तो है कि आत्मृति के लिए आई है तो भाषाकार बताते हैं कर्मी के लिए ही ये दो नंबर है इसके लिए बताइए नहीं है कर्मीणा एवं अपेक्ष है ना ऐसा कर्म में अधिकारी मनुष्य की अपेक्षा ही कर्मीणा अधिक्रदान एवं कर्म में कर्म में अधिकृत मनुष्य अपेक्षा ही या कर्म के अधिकारी मनुष्य अपेक्षा ही ये विकल्प कर्म में अधिकारी मनुष्य की अपेक्षा ही ये विकल्प है कितने विकल्प हुए अभी दो विकल्प हुए ना जीँ। जीँ। दो पंक्तियों के द्वारा दो विकल्प बने गए कर्माधिकारी मनुष्य की अपेक्षा ही ये विकल्प है ना तो ज्ञान स्थान निष्ठान निष्ठान सन्यासीना अपेक्षाईना तो ज्ञान स्थान सन्यासीना अपेक्षा दिस्थाई ना, दिस्थाई ना करके पर विकल्प कितनी अपेक्षा थे कर्मियों के बढ़ियों की तो दोनों पक्ष कर्मियों कन्यासी के लिए शुक्रिया नाम उनका नाम निकालो कौन नंबर है आपका क्वेश्चन है है जानते हो लिस्ट होता है क्या मतलब जल्दी जल्दी से कस्टमर नंबर है या बहुत ज्यादा नंबर है lambda ये तो दो पक्ष कह गए हैं ना ये इस से तो नहीं ज्ञान भी लिए कहे गए हैं जो विकल्प असवा करने के लिए हैं कह गए सरकार बताते हैं ज्ञान यो, योगे निष्ठानाम ज्ञान योग ज्ञान योगे सांख्यानाम निष्ठा ज्ञान योग से सांसोगियों की होने वाली निष्ठा सांसोगी मतलब ज्ञान योगी ज्ञान योग से शांत योगियों की होने वाली निष्ठा मैंने पूर्ण में सही है मैंने पूर्ण में सही है ज्ञान योग में संध्या कही है ना संख्य का क्या हुआ ज्ञान योग से किसकी निष्ठा होगी संख्यों भी, ज्ञान योग से शांत योगियों की होने वाली निष्ठा मैंने पूर्ण में सही है इस प्रकार जो कर्माधिकार से पृथक किए गए हैं कर्माधिकार से पृथक कौन किए गए हैं संघ योगी यानी इसी का तो इस प्रकार कर्माधिकारा ये कर्माधिक कर्मों के अधिकार से ये जो प्रथक किए गए हैं शांत प्रति चिंता ना उनके प्रति यहाँ विचार नहीं है देखिए तो इस प्रकार कर्म के अधिकार से प्रथक किए गए जो शांत योगी सन्यासी हैं कर्म के अधिकार से प्रथक किए गए जो शांत योगी सन्यासी हैं शांत प्रति चिंताना उनके प्रति विचार नहीं है अच्छा तो विचार ज्ञानियों के प्रति नहीं है संक नहीं है सर्वी के प्रतीक है यहाँ पूर्व पक्ष आ रहा है न पूर्व पक्ष ऐसा आ रहा है ध्यान देना ज्ञान योगन संख्या नाम इस प्रकार सांख्योग की निष्ठा पर ले तो उनके उनके लिए यहाँ विचार तो पूर्व पक्ष आ रहा है कि जैसे की जैसे ज्ञान योग्यन संख्या नाम इस प्रकार की निष्ठा पर दी गई ज्ञानियों की निष्ठा कह दी गयी उसी प्रकार सर्व योग नाम इस प्रकार सर्व योगी की निष्ठा पर दी गई जैसे ज्ञान योग नाम जिस प्रकार ज्ञान योगियों तो की निष्ठा कह गई है उसी प्रकार तो कर्म योगन योगी नाम इसके द्वारा कर्मियों की भी निष्ठा तय की गयी बस सुन तो कर्मियों की निष्ठा तय की गयी फिर भी कर्मी के फिर भी कर्मी की अपेक्षा ऐसी विकल्प है यहाँ so पर तो कर्मियों की निष्ठा जाने पर भी जैसे कर्मियों के लिए विकल्प है वैसे ही ज्ञानियों की निष्ठा जाने पर भी ज्ञानियों के लिए भी यहाँ विकल्प होना चाहिए ये चंता है कर्म योगन योगी पूर्व विभक्त निष्ठा अधिकृता अपनी कर्मयोगन योग नाम इस प्रकार पूर्व में विभाग से कहे हुए निष्ठा वाले विभाग निष्ठा नेता अधिकृता अधिकृता करके कर्माधिकारी कर्म योगन योग नाम इस प्रकार पूर्व में विभाग पूर्वक कहे हुए निष्ठा वाले कर्माधिकारियों का कर्माधिकारियों का अफल है न कर्माधिकारियों का भी कथा नीचे कर्माधिकारियों का भी जिस प्रकार इस सर्वशात्र प्रकरण में विचार किया जाता है ये से अध्याय का जो प्रकरण है ना अष्टादश प्रकरण है अठारवा प्रकरण प्रकरण दोबारा देखेंगे कर्मयोगन योग्य नाम इस प्रकार पूर्व में विभाग पूर्वक कहे जाने का नहीं कर्मयोगेन योग्य इस प्रकार पूर्व में विभाग पूर्वक कहे गये कर्माधिकारियों का भी अधिकृत है कर्मा का भी यथा जिस प्रकार इस प्रकरण में विचार किया जाता है शांति योगी सन्यासियों का भी विचार करना चाहिए बनिएगा उसी प्रकार ज्ञान निष्ठा वाले शांति योगी सन्यासियों का भी विचार करना चाहिए यह हो गया पूर्व से यहाँ उत्तर पर करना ऐसा नहीं कह सकते हैं ना मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो ज्ञान निष्ठ सन्यासी है ये मुँह अथवा दुख के कारण क्या नहीं कर सकता है कर्मों का ना तो मुँह से करेगा और ना ही दुख से करेगा, दुख से करेगा। कर्म करने में बड़ा दुख है बड़ा झंझट है परेशानी उसको ऐसा न मतलब ऐसा नहीं कहना क्योंकि परेशान करके ज्ञान सन्यासी क्योंकि ज्ञान सन्यासियों का मुँह अथवा दुख के कारण क्या संभव नहीं है क्योंकि ज्ञान निष्ठ सन्यासियों का मुंह अथवासी की उसको ज्ञान निष्ठ सन्यासी आत्मा में नहीं समझता है और कर्मी किसमें समझते हैं आत्मा में ऐसा घात प्रकार कहते हैं लगाएंगे काय क्लेसानी दुख खानी सांख्या आत्मनी ना पशी संख्या के नहीं देखते ज्ञान निश्चन्यासी दे की पीड़ा के निमित्त होने वाले दुखों को आत्मा में नहीं देखते है वे दे की पीड़ा या दे का श्रेष्ठ रूप प्रशक्त मिलेंगे क्यों क्योंकि था आदि क्षेत्र के धर्म रूप से कहे गए हैं लग जाएगा तो इच्छादी नाम दसित दस का कथितत्वाद जो पूर्व में कहा गया है कौन कहेगा इच्छा आदि इच्छादी, इच्छादी दर्शित है दर्शित किसका आदि का बात सुन में आती है इच्छा दर्शित है या इच्छा आदि का दर्शितत्व इच्छा आदि किस प्रकार कथित है क्षेत्र धर्मत्व क्षेत्र के धर्म से इधर गया है मित्र क्यूँकी इच्छा क्षेत्र के धर्म से कही है ठीक है अच्छा शास्त्रों में इच्छा आदि को क्षेत्र के धर्म रूप से बताया गया है तो अब इच्छा आदि इच्छा दुखं दुखं। इच्छा जो है तो दुख भी जो है ना क्षेत्र का धर्म नहीं है तो वो आत्मा का धर्म है क्या तो कौन सी लगाइए कि ज्ञान जी सन्यासी की पीड़ा के कारण होने वाले दुखों को आत्मा में नहीं समझते है क्योंकि इच्छा आदि क्षेत्र के धर्म रूप से पहले ठीक है हाँ का इस कारण से का ऐसी ज्ञानी सन्यासी की सीधा के कारण होने वाले दुखों के भय से कर्म को नहीं छोड़ते काय क्ले दुख भयात है ना या अगर ये देखना है, तो काय क्लेश दुख भयात कहते हैं काय कलेश के कारण होने वाला दुःख के भय समझ जाएगा काय क्लेश के कारण होने वाले दुख के भय से कर्म को छोड़ते नहीं है क्योंकि काय की पीड़ा के कारण होने वाले दुःख को आत्मा में समझते नहीं है भय भी नहीं करेंगे क्योंकि पीड़ा के कारण होने वाले दुख के भय से वो कर्मों को नहीं सोचते हैं असर करेगा तो दुख के भय से वो कर्मों को नहीं सोच सकता है ना कि आत्मनी सचिव इससे वो कांख्या ज्ञान निन्यासी कर्मान अपनी ज्ञान निन्यासी कर्मो को भी आत्मानी नहीं देखते हैं ज्ञान में सन्यासी कर्म भी आत्मा में नहीं देखते हैं जिससे नियत कर्म का मुंह से क्या है नियत कर्म का जिन कर्मों का अनिवार्य रूप से जो विधान किया जाता है उनको क्या कहते हैं नियत कर्म है ना अनिवार्य कर्म से कहता हैं वो सन्यासी सन्यासी शांत में सन्यासी या ज्ञान निष्ठ सन्यासी कर्मो तो को आत्मा में भी नहीं देखते है तो जो कर्मों को आत्मा में देखेगा वो परेशानों पर छोड़ सकता है कर्मों को आत्मों में भी नहीं देखते हैं जिससे कि अनिवार्य कर्म का मोह से त्याग कर सके कारण क्या करेगा और न ही दुख के कारण त्याग करेगा ऊपर आया था नाम त्याग करते है तो ना, ना? ना साइकिल वाला जो पैदा है इसमें क्या बताया गया दुख के भय से त्याग नहीं करते दूसरे पैदा में क्या बताया जा रही है मोह के भय त्याग नहीं करते अब क्या समझता है तो बताते हैं गुणा नाम कर्म कर्म गुणा नाम है कर्म गुणों के लिए कर्म किसके हैं? गुण कौन है सतुरस्तम सतुरस्तम गुण है और सतुदस्तम या त्रिगुण का ही कार्य पूरा संसार है त्रिगुना प्रुणा पिता माया जो है उसका कार्य क्या है पूरा संसार तो दे इंद्री भी क्या है गुणों का कार्य है तो गुणों का कार्य होने से दे इंद्री को क्या कह दिया गुण देवी के कर्म है और देते हैं गुणों का लेना है की कर्म गुणा नाम है कि सभी कर्म गुणों के ही है सभी कर्म कर्म गुणों के ही होते हैं किंच न मैं कुछ करता ही नहीं हूँ करोपी है की करोमी है तरोमी का गीता करो करोमी कई संस्करण हो गयी है अब ध्यान देना कि सभी कर्म दोनों के ही होते हैं किन्चि करोमी होना की मैं कुछ करता ही नहीं हूँ इसी कार विचार से, की वे कर्म त्याग करते हैं इस विचार से समयासी कर्मों का त्याग करते हैं वो तो दुख रहते हैं होते वो कर्मो कर का त्याग नहीं करेंगे दोबारा लगाएंगे ही करने अन्य प्रथम होगा ही करने क्योंकि कारण आते क्योंकि कर्म गुरो के ही है क्योंकि कर्म गुरु के ही है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ मैं से क्या कहना आत्मा आत्म से ऐसी कह रहा है की वो कर्मों के ही है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ इसी कहते इस विचार ऐसी लगेगी गुरुद्वारा दु दु देखना नहीं कर सकते क्यूँकी क्योंकि क्यों कर्म गुणों के ही है कर्म इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूं क्योंकि क्योंकि लगा है ना ही इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कर्म गुणों के ही है इसलिए मैं कुछ करता नहीं हूं इसी करते ऐसे विचार ऐसी करते ज्ञान निर्सनती ऐसे विचार से ज्ञान नाती कर्मों का त्याग करते हैं ठीक है गुणों के ही है कर्म और मेरे नहीं है मैं कुछ करता ही नहीं मतलब है इस विचार से उनके कर्मो का त्याग हो जाता है और वो से या भय के त्याग दुख से या मुह से त्याग नहीं बढ़ते आगे देखेंगे सर्वकर्माणी मनता इत्यादि भी तत्व विधा सन्यास के द्वारा उसका ही का सर्वकर्माणी मनता सं इत्यादि के द्वारा सन्यास सन्यास के का रहा है। सं क्योंकि जब मंत्र करना है तो देर भी नहीं होगा कहा था न की मनोपुर सबकी समृद्धियाँ होती है तो मंत्र त्यागोना तो देर से भी नहीं होगा ये वहाँ पर क्या ना देखने की मन से छोड़े देर भी करे को तो में भी तो तर तर तो इसलिए ये अन्य कर्मो कर के अधिकता कर्मता जो कर्म में अधिकारी अन्य तस्मात्त एक कारण क्योंकि तत्व ज्ञानी के संयास का प्रकार कहा गया है ना तो इस कारण तत्व ज्ञानी के द्वारा कर्मो का संन्यास हो गयी तस्मात्त उस कारण कर्म अधिक्रता ये अन्य अनात्मिका की कर्म में अधिकारी जो अन्य अज्ञानी अनाप अनात्मिका क्या है अध्यात्मा को न जानने वाले ये कर्म अधिक जो कर्म में अधिकारी पुरुष अन्य अज्ञानी पुरुष है अन्य अज्ञानी पुरुष है यहाँ संतिक्रिया का अध्ययन करें ये है ना भोव इस कारण कर्म में अधिकारी अन्य अज्ञानी पुरुष है संतिक्रिया का अध्ययन करेंगे क्या और मोहम का अर्थ है की जिनके द्वारा जिनके द्वारा मुँह ऐसी त्याग संभव और जिनके द्वारा मुँह ऐसी त्याग संभव है नाम सर्वनाम तो पूर्ण का परामर्श होगा अग्नियों को लेना है और और जिनके द्वारा मुँह ऐसी त्याग संभव है क्या भयात त्याग सम्भवती तथा देखता के भय ऐसी त्याग संभव हो ब सीधा थी के भय से मतलब थी के कारण होने वाले धुप के भय से ये मतलब अच्छा लगेगी किस कारण क्या भगवेश के भय से होने वाले धुप के भय से लग जाएगा यहाँ से क्या क्या ये तो पहले जोड़ेंगे अज्ञानियों के करो फल त्याग की स्थिति के लिए यहाँ करो फल का त्याग किसके लिए कहा गया अज्ञानियों की दुकान कहा गया अज्ञानियों अज्ञानियों से कर्म या अज्ञानियों के द्वारा किए गए कर्म फल त्याग की स्थिति के लिए अज्ञानियों के द्वारा क्या किया गया कर्म फल का कर्म फल का त्याग किसके द्वारा दिया गया अज्ञानियों के द्वारा अब फल का त्याग तो प्रसन्न नहीं है तो अज्ञानियों के द्वारा किए गए कर्म फल त्याग की स्थिति के लिए स्थिति के लिए एवं कामता त्यागी कि उन उन तमस और राजस त्याग करने वालों का उन तामस और राजस त्याग करने वालों का तामस और राजस त्याग करने वाले यही जो या मोह से या ना ध्यान रखना कि तामस और राजस त्याग करने वालों की ही निंदा की जाती है मुंजी लगेगी उन कामों को राज्यों से त्याग करने वालों को भी निंदा दी जाती है निंदा क्यों दी जाती है क्यों? अज्ञानी कर्मियों के करो की स्त्री के लिए उनकी निंदा दी जाती है मतलब निंदा का निंदा में तात्पर्य नहीं है निंदा का निंदा में तात्पर्य नहीं है बल्कि अज्ञानियों के कर फल स्त्री के लिए उनकी निंदा दी जाती है अच्छा दोबारा लगाएंगे तस्मात इस कारण से कर्म अधिकारी जो अज्ञानी पुरुष है तथा तथा द्वारा मुँह से कर्म त्याग संभव है तथा से जिनके द्वारा कर्म त्याग संभव है लगाए लगा तो ना जिनके द्वारा कर्म त्याग संभव है दोनों प्रकार से अनात्मज्ञा कर्म नाम कर्मणाम कि अज्ञानी कर्मी पुरुषों के कर्म ज्ञान की स्तुति के लिए उनस त्यागियों के उन तामस और राजस से त्याग करने वालों की ही निंदा की जाती है तो ऐसा जो त्याग करने वाले हैं ना वो राजस या तामस से सात्विक हो सकते हैं जो कायलेट के भय से कर्मों का त्याग करेंगे या मुँह से त्याग करेंगे उनको सात्विक कहा जा सकता है क्या कहा जाएगा राजस तो उनकी निंदा की जाती है और अच्छा। ध्यान देंगे अब यहाँ पर देखेंगे मौनी संतुष्टता एम के लचित अनिग्रेता स्थिर मसी गुणा थी के लक्षण क्या क्या करने सबसे कहेंगे क्या सर्वरंभ परित्यागी मौन संतुष्टता एन के अनुसित अनिक्रेता स्थिर मसी अथवा क्या में यहाँ कर सकते हैं क्या नहीं कहता है इसके है ना इस प्रकार गुणातीत के लक्षण ने परमासी को परमारन्यासी को विशेषित करके कहा है या परमार सन्यासी को विशेषण लगा कर कहा है विशेषण लगा कर, है? लगा कर, है, नहीं? नहीं नहीं तो कर कहा है मतलब उसको अलग करके कहा इस प्रकार गुणातीत के लक्षण में परमार सन्यासी को अलग करके कहा है प्रसित करके कहा है तो परमार संसा है है में सभी कार्य का परित्याग करने वाला होता है जब प्यास का प्रसंग आता है तो शास्त्रीय कर्म आमित्तिक आदि इनका ही त्याग होता है अच्छा अब ध्यान देना जो साधन पथ में लगा है तो नित्य नैमित्विक पहले छोड़ेगा फिर तो संसारिक प्रसन्न के लिए छोड़ेगा हैं? को जोड़ना जूनना वर्ग प्रसन्न ये पहले झूडेगा ईश्वर सुनपा भी सुन करेगा तो जब सन्यासी के लिए शंकराचार्य यही छोड़ने को कहते हैं तो बाकी प्रबंधेगा उसके लिए तो आज का हो गया जो कन्यासर एक बड़ा रूप करो तो छोड़ दिया और इसम्परिक है ना भाई ये तो है ना कि जब समाज सेवा करते हुए नित निकरण सेवा जो हो रहे हैं पहले तो संसार छोड़ गया उसको भी छोड़ दे सबको तो सुनवासी हुआ ना अब जो करना चाहिए भगवत प्राप्ति साधन ने बोलो छोड़ दीजिए और जो नहीं करना चाहिए उही बार दिल्ली कल्याणी का रहने के लिए पहली बार भाषा ने कितना बोला है रहने के लिए टूट जाने के लिए क्या स्थान बताया साधन के लिए नदी पुलियन हैदी पुलियन यही सब बोला है नई मरले मंदा नहीं है जीवन काम यही है, है है का का ये वो क्या ये कर दिया है ना परमात्मा ने आपको अलग कर देख दिया वह खेती का ज्ञानत परानिष्ठा और ज्ञानत परानिष्ठा इस प्रकार आगे बढ़ेंगे कौन कहेंगे भगवान कहेंगे ना पूर्व ने कह दिया और क्या अच्छा ज्ञानत परानिष्ठा इस प्रकार कहेंगे क्या परमात्मन्यासी को अलग करते रहेंगे ठीक है तस्मा ज्ञान निष्ठा सन्यासी नकेगा इसलिए ज्ञान निष्ठ सन्यासी यहाँ भी वही नहीं आज संखंड की है इनकी अभी आराधना रूप से करने वाले अच्छे इसको भगवान मिलेगा वह अपने कर्मों का पालन कर आजकल जो नित महीने के कर्मो को छोड़कर संन्यास लेकर के संसार में लगे हुए है कल जो इस ईश्वर की आराधना होकर छोड़कर जो किस्म की प्रवृत्तियाँ है वो देखी संसारी प्रति हो गई छोड़कर कल्याण होगा या इस पर अपना करने करने होगा तो बुरा मानते हैं जो नहीं करना चाहिए है। ये तीज़िया और मालूम इसलिए इसलिए यहाँ पर कहा जो प्रश्न चल रहा है ना धर्म अध्याय में तो ज्ञान में संन्यासी यहाँ विवक्षित नहीं है करो फल त्याग एवं स्वाद सं मुख्या करो कर्म संन्यासा तो यहाँ पर अठारहवे अध्याय में जो संन्यास शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है तो देखेंगे सात्विकवे गुण सात्विकता सात्विक ना सात्विकतात्विकता गुण से युक्त होने के कारण क्या सात्विकता गुण सात्विकता गुण से युक्त कौन है करो फल का क्या है कौन सात्विकता गुण संयुक्त होने के कारण साम और राजस्था सांसद है ना तो सात्विक गुण से युक्त होने के कारण कहा जाता है कहा अठानवे सात्विकता गुण से युक्त होने के कारण काम सत्सत्व गुण से युक्त कामको राजस की अपेक्षा कर्म फल का त्याग ही संयास कहा जाता है ठीक है क्योंकि ये करो फल का नहीं कहा जाता है, है ना वो मुख्य संन्यास तो वो यहाँ नहीं लेना है तो यहाँ ये काम नाम कर्म नाम या कर्म संसम संन्यासारे ना कभी तो ये मुख्य चतुर् आश्रम वाला नहीं है ना कैसा तो अभी देखेंगे तो यहाँ सन्यास्याग की बात जो है, आगे सन्यास है तो ना आगे है ऐसा आगे संस्कें तो न मुख्या सर्वकर्म संसा मुख्य सर्वकर्म संसा है चतुकाशन के लिए फिर कौन सोचा सर्वकर्म संसा संभव न ही देता इसी हेतु रचना एवं से न ही देता इसी हेतु रचना से न ही देवृष्ट हेतु बचलते। क्या था नहीं न ही देव देखा कर्मो का त्याग नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें देना पड़ेगा देव को तो पुँँँगा तो इसलिए हेतु क्या है उसमें देह धारण करना भी कर्मो के पूर्णा त्याग न करने में हेतु क्या है हेतु युक्तों का संन्यास संन्यास संभव संभव सभी कर्मों का क्या? तो सभी कर्मों का संन्यास संभव न होने पर मुख्य संन्यास ही यहाँ लेना चाहिए मुख्य संन्यास लेना चाहिए न ही देव बचा इसलिए ऐसा हेतु युक्त वचन होने के कारण सर्वकर्म सन्यास न होने पर मुख्य सन्यासी यहाँ पर देना क्षमता है।, है ना समाधान देने वाला कहता है ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना तो फिर हेतु युक्त वचन की क्या संगति होगी ऐसे हेतु वचन का है कि हेतु युक्त वचन के हेतु युक्त वचन को स्तुति के लिए है ऐसा नहीं कहना के हेतु युक्त वचन स्तुति के लिए है तो किस प्रकार के लिए है वास्तविक नहीं और है तो करते हैं कि की पूर्णा कर्मो का ध्यान नहीं दिया जाता या वचन करो फल के त्याग की ऐसा यथा त्यागतर यह वचन करो फल के त्याग की स्थिति है करो फल त्याग की स्तुति है तो लक्षणा से आप कर सकते हैं करो फल त्याग की स्तुति के लिए ठीक है स्तुतिगत स्तुति अर्थ हम ऐसा लक्षणा से कर देना जैसे त्यागत शांति अनंतर त्याग ऐसी शांति प्राप्त होती है या वचन करो फल त्याग की स्तुति के लिए शांति कर होता है मोक्ष ज्ञान ऐसी होगा मोक्ष ज्ञान से होगा ना करो फल के त्याग ऐसी नहीं होगा तो यहाँ पर त्याग शांति देना मोक्ष तो त्याग से जो शांति कही गई है ये तो कही गई है फल की तरफ की होगा यथा त्याग शांति से ऐसी शांति होती है या वचन फल के के लिए है ये बया एव एस एवं कोई बात नहीं है या स्ुटी के लिए ही है ऐसा लगा लेना छुट्टी के लिए ही है आगे देखेंगे यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठानाशक्ति मंतम अर्जुनम अज्ञान प्रति विधाना हे अच्छा। यथा है न उक्त अनेक पक्ष जैसे कहे गए अनेक पक्षों का अनुष्ठान करने में असहमर्थ वाले कहे गए अनेक पक्षों के अनुष्ठान करने में असहमर्थ वाले अज्ञानी अर्जुन के प्रति विधान होंगे अज्ञानी अर्जुन के प्रति से विधाना जहाँ शांति है ना यथा तो ले से मतलब जिस प्रकार उसका अर्थ करेंगे और यहाँ यथोक्त अनेक पक्षी मतलब जैसे अनेक पक्षी कहेंगे यहाँ यथोक्षे यथार्थ जिस प्रकार अर्थ में यथा पहले वाला लेंगे यहाँ यथोक्त अनेक पक्षी है ना यथार्थ से जिस प्रकार अनेक पक्षों के अनुष्ठान करने में असमर्थ वाले अज्ञानी अर्जुन के प्रति शांति अनंतरमेंक पक्षों के अनुष्ठान करने में असमर्थ अज्ञानी अर्जुन के प्रति विधान होने के कारण त्यागार शांति अनंतरम या वचन करो भल्के त्याग स्त्री के लिए है ये करोगे यथोक्त गुरु एक साथ ही यथोक्त अनेक पक्ष मतलब जो अनेक पक्ष कहेगा उन पर यथा है ना का। जिस प्रकार यथाथ जिस प्रकार यथोक्त अनेक पक्षों के अनुष्ठान करने में या यथोक्त अनेक पक्षों का आचरण करने में असामर्थ्य अज्ञानी अर्जुन के तथि विधान होने के कारण है त्यागत शांति रन या वचन करो फल के त्याग की स्थिति के लिए ठीक है तो अर्जुन को करो फलका त्याग करने के भगवान ने कहा उसकी स्थिति के लिए बोलिए दृष्टांत हो गया तथा का उसी प्रकार इति ऐसा करेंगे तथा न ही देख्यम इधम वचनमपीदी कर्म फल के त्याग की स्तुति के लिए करेंगे जैसे वो स्तुति के लिए वैसे ही यह स्तुति के लिए है कर्म फल के त्याग की स्थिति के लिए है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्मी के द्वारा किया गया जो करुण फल का त्याग है वो मुख्य संन्यास नहीं है ठीक है करुण करो त्याग जो है मुख्य संन्यास नहीं है अब देखेंगे यहाँ पर न सर्व परमाणि न करते हुए और ना करवाते हुए रहता है यानी तो सभी कर्मो का मन से त्याग करके ना करते हुए ना सुन नहीं करेगा और किसी को प्रेरणा भी नहीं देगा करने की सर्व परमाणी मनता सन्या सभी कर्मों का मन से त्याग करना न करते हुए और न हुए ज्ञानी रहता है इस पक्ष का अपवाद किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है इस पक्ष का अपवाद किसी के द्वारा इस कारण से कर्म में अधिकृत मनुष्य के प्रति ही यह सन्यास और त्याग का विकल्प है इस कारण ऐसी अपवाद न दिखाए जाने के कारण कर्म अधिकृत तो मनुष्य के प्रति यह संन्यास और त्याग का विकल्प है सन्यास और त्याग कहे गए है किसको लेकर कर्माधिकारी मनुष्य को लेकर ही कहे ठीक है परमात्मर्शिना किंतु जो परमाथदर्शी शांति योगी सन्यासी किन्तु जो परमात्मी परमात्म वाले परमात्म ज्ञान वाले ज्ञान योगी सन्यासी है या ज्ञानी सन्यासी है सांख्या सन्यासीना सर्व कर्म संसणायाम ज्ञान निष्ठाया अधिकारा उनका सर्वकर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है न अन्य मतलब ना न अन्य जगह अधिकारिकार नहीं है इसलिए योग्य नहीं उनको दिकर दिकर है, है उनको लेकर विकल्प नहीं है क्योंकि उनका जो है कर्म धर्म अधिकार है कर्म तो जो दिन का कर्मो में अधिकार है उनको लेकर ही यहाँ पर विचार किया गया है अच्छा प्राप्ति होने पर ही निश्चित होता है ना संप्ति नहीं है तथा अपना भी उत्पादितम वाही तथा इसी प्रकार अपना भी वेदनम इसी अश्विन प्रदेश ऐसी उत्पादितम तथा अपना भी उसी प्रकार ऐसी हमने वेद अभिनाशन इसी अश्विन प्रदेश इस स्थान में वेद अविनाशन में श्लोक है ना इस स्थान में उत्पादन किया है कहा इस स्थान में घास में हमने प्रतिपाजन किया है अशी जाद अभ्यास यादव ने वेद उत्पादन किया है ओम होगा पूरे मैडम पूरा पूरा पूरा